अब मत रोवो अब मत रुलाओ मेरे तो परम सखा हो तुम मुझ रोगी की औसत हो तुम मुझ विरही की आशा हो तुम जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है दर्शन चाहे वर्षों में हो अनुराग नहीं कम होता है पिछली बातों को जाने दो आगे का ध्यान धरो भाई सीता का जिससे पता लगे अब वह उद्योग करो भाई यह सुनकर सुग्री बने कपिगण करे कत्र सीता सदके वासते विदा किये सर्वत्र जाओ वीरो हे रणवीरो सीता जी के खोज को कोई पूर्व को कोई पश्चिम को कोई उत्तर को कोई दक्षिण को काम राम का नाम ग्राम का नाम जाते का राखन को इधर उधर को जिधर तिधर को पहाड़ बसते कान को तब और ध्यान जाए सब पर गुमान जाए जाए जो जान जाए लेकिन आन जाए तन मन धन से प्राण वचन से प्रभु की आज्ञा पालन को जाओ वीरो हिरण धीरो सीता जी के खोजन को जाओ वीर हिरण धीरो सीता जी के खोजन को यह सुनते ही सबों में उठे हर सहिलोर यह रघुबर कह चल दिया जय रघुबर कह चल दिया कपीदल चार चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर तब देखे उड़ती हुई एक तरफ कुछ धूर देखा कुछ योद्धा नए नए किलकाल सुनाते आते हैं आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं इन बलवीरों के आते ही जंगल व सारा गूंज उठाम श्री राम नाम पर तीन बार भारी जयकारा गूंज उठाम तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार वीरो तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तार निस्वार्थ सार्थ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है सच्चाए पर यदि प्राण जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो उत्तर में फिर पूर्ववत गूंज जय जयकार जी की खोज को हुए सभी तैयार नलील सुकेण गंद महादन अंडक बसन्न धुप्रा पुर श्रीखंड कुमुदिकटास दुर्धर्षण जाम भवान जंगन सब सूर वीर सब युद्ध वीर सब कर्म कर्मवीर हर्षाते थे रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नहाते थे, थे। सबसे पहले नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हलुषाए हनुमत वह प्रेम भाव य गुप्त भाव किस भात प्रकट हो वहनो में नैनो से नयन मिलाते हैं कुछ भाव आ गए नैनो में तब प्रभु पद पद्मों में हनुमत नयनों के लिए मांझते हैं यारज कह नैना मृत्यंजन दोनों दृग मांझे आजते हैं इस और भाल में वह पगरज उभरे आहिस्ता आहिस्ता उस और अंगूठे उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता अवलोक औोक फल प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं मुदित को देखकर मुदित पवन सुत को देखकर धीरे धीरे समझाते हैं जावो आना शीघ्र ही सुधले कर बलबीर वे के दुख से मेरा दुखित शरीर सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना निज दलबल का परचय दे कर धीरज भी उसे बंधा देना उसके ही मणिमुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना मेरे हित भी प्रेम उपहार लौटाते बार लेते आनाम अनमत ने यह वचन सुना पुनः नवाया मात चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ राम भरोसे भालु कपे सिंह चलित गरज गरज के लकार कर जाते थे सारन सेता का पता लगाएंगे ऐसे सब में उत्सुकता थे पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह साहस था यह दृढ़ता थी झाड़ियाँ छानते जाते थे नदियाँ लांगते जाते थे पर्वतों गुपाओ विपुन में जा जा कर पता लगाते थे चलते चलते मार्ग में मिले बन चरी एक थे वह परोपकारिणी भलीमान थी कोई शक्ति दिव्य तपोबल था की माया थी वह या वायुयान का कौशल था जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को अतिशीघ्र समुद्र के तट पर पहुँचाया इन सब वीरों को हैरान लगे परस्पर सोचने फंसे हैं आन इस वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर जामवंत नामक चतुर कार्यकुशल गंभीर वह बोला जिस नाम पर है हम आज समार केवट उसका मत हो यह गा रहा मल्हार हो आई औ खट घाट बहुत अब तट पर सीधी जाएगी मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी घबराते क्यों हो बलवेरो दुनिया की यह रंगत है राहत के बाद मुसीबत है फिर वही मुसीबत राहत है जय और पराजय सम समझे यह ज्ञान वीरों का है दुख में सुख में संतोष करे लक्षण यह गंभीरों का है उपकार मार्ग पर जाते हैं वह क्या डर है जो मर जाए मर कर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे बहादुर हो तो शान जाने न पाए पर का ध्यान जाने न पाए बला से चाहे जान जान जान जाए तो जाए मगर आने और शान जाने न पाए बहादुर हो तो शान जाने न पाए पर का ध्यान जाने न पाए खुशी हो या गम हो सहेंगे सभी हम मगर अपना अरमान न जाने न पाई हमेशा भलों की भलाई मिलेगी जो दुख में भी ओसान जा दे न पाए हमें राधे श्याम घर मुसीबत मुबारक हमारा अमर ज्ञान जाने न पाए बहादुर हो तो शान जाने न पाए पर का ध्यान जाने न पाए बहादुर हो तो शान जाने न पाई थर गए सब सिंधु सुन बूढ़े के बात संपाते नामक वही था जटायु भ्रात देखा जब उस ने बालर कटक महान ओ प्रसन्न कहने लगा अ भाग्य भगवान